अनंतर अनश्लोकचतु वृत्तावाद द्वारा तात्परह आह का हैं द्वारा गया है के द्वारा है पहते के अर्थ क्या आज चार्लोक अति यहां ज्योतिर्नावभाषये यहाँता से मुमुक्षव पुनः संसाराभिमु निवसंते हैं यस्य य पदसिभेदम अनुमान जीवा आकाशस्य पदस्य घटाकाशाद आकाशस्त पदसम्यवहारास्पद विवक्षित चतुर्श्लोक संक्षेप आह भगवान् भगवान्दम सर्वकमी पद्यते गम्यती पदम् का प्रकाशक है सबका प्रकाशक आदित्य आदि प्रकाशकों का भी प्रकाशक है ज्योतिषाम ज्योति सबका प्रकाशक होने पर भी अच्छा नहीं है सर्वस्य अभासक यहाँ आत्मा के लिए हैं आदित्य आदिक आदित्य आदि सबका प्रकाशक है जो सबका प्रकाशक आदित्य अग्नि आदि है वो वो भी आत्मा को प्रकाश नहीं कर पाते सर्वस्व अवभाषकम अपनी आदित्य चंद्र अग्नि आदि सबका प्रकाशक होने पर भी पदम न अभास आदित्यादि ज्योति जिस पद को प्रकाश नहीं कर पाते है सबका प्रकाशक होने पर भी आदित्य आदि प्रकाश जिस आत्मरूप पदों को प्रकाश नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका भी प्रकाशक है आत्मज्योति याप्ता मुख्य शब पुनः संसाराभिमु जिसको प्राप्त करने पर ब्रह्म को प्राप्त करने से विमुख मुक्ति जो चाहते हैं है संसार संसाराभिमुख होकर के निवृत्त नहीं होते यदत् न निवर्तनते श्रद्धा में परम संसार को निवृतन संसार में निमुत्त नहीं होते यस्य पद से उपाधिभेदम अनुविध्य माना जीवा जो आत्मरूप पदे है अद्वितीय ब्रह्म उसमें भेद दिखता है उपाधिभेदम अनुविद्यमाना जीवा उपाधि भेद के पश्चात भेद दिखता है जिस प्रकार आकाश एक होने पर भी घट मट्ठा आदि अनेक घट में आकाश घटा भिन्न होते है उपाधि के भेद के पश्चात आकाश में भेद दिखता है अनेक सहस्त्र तो घट है तो सहस्त्र घटाकाश घटा मट्ठा आदि भेद से आकाश का भेद व्यवहार होता है आकाश में भेद उपाधि भेदम अनु विद्यमान उपाधि के भेद के पश्चात ही भान होता है आकाश का भेद ठीक इस प्रकार अपना रूप पद है एक अद्वितीय ब्रह्म है उसमें उपाधि अंत से होने से उपाधि जीवा। जीवा भेद भीन से अंतकना चरिति भिन्न हुआ घटाकाशा दंश है जैसे घटा का साधि आकाशिक अंश कहा जाता है वस्तु तो आकाश को निरंतर बनते है शास्त्र में वैज्ञानिकों को तो तो भी निरंतर कहेंगे फिर भी घटा घी में अंसत्व व्यवहार होता है वस्तु तो अंश नहीं अंश तुल्य ठीक इसी प्रकार जीवन में ब्रह्म का अंसत्व व्यवहार होता है उपाधि भेद के कारण <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> से पद से सर्वात्म वही पद आत्म पद गम्यते गम्यती पदम सौका आत्मस विच सर्वत्य सर्व सर्वात्मा वह सर्वात्मा तो है एक ही अद्वित ब्रह्म सौका है क्षेत्रग्रम चाहिए सर्वक्षत सौ क्षेत्र में चतुर्ग कहा गया सर्वव्यवहार्यवहार का उसमें सव्यवहार तो होता है ये कथन करना है विभक्षु कहने चाहते थे भगवान चतुर्दी श्लोके विभुत संक्षेप मारा चारों श्लोकों के द्वारा आगे आने वाले विभूत ईश्वरिका सांखे तो कथन करते भगवान श्रीकृष्ण टीका जीवात्म उदीना जीवात्म कह करके कहा गया तदीयचतन्य आदिदीना अभाषक के द्वारा चैतनिक्हरा आदि प्रकाशक होने से आदिद प्रकाशक ब्रह्म के चैतन्य से ब्रह्म ब्रह्मिदृप यदादित्योक यदा यदा यदा यदाच तेजोजातेखिल येजो विधि आदित्यगतम येजो अखिलम जगत औस यमति तेज तेज है यनौ तेज मानव कम्बी जो आदित्य में तेज है संपूर्ण जगत का प्रकाश होगा चंद्रमा में जो तेज है अग्नि जो तेज है तो मेरा ही तेज है अर्थात ब्रह्म के चैतन्य रूप प्रकाश से ही आदित्य चंद्र अग्नि आदि सबको प्रकाश करते है उनका प्रकाश होगा ब्रह्म के परमात्मा के ब्रह्म ते की दुरुप है उसके प्रकाश से ही आदित्यादि प्रकाश करें द्रूपस्थ्ण सर्वात्मक प्रतिदकद सर्वात्मक इसका प्रतिपादक इस है ये श्लोक इस रूप से व्याख्यान करते व्याख्यागत्तम आधितगत आधित आश्रय आधित आश्रय से आदित्य मिश आदित्य आस्तित कौन ही है उसका उत्तर तेज तेज का से दीप्ति प्रकाश आदित्य में आदित्य जो प्रकाश है जगद भाषयती अखिल कारा जगत को भाषय का तो प्रकाशयति अखिलम समस्तम समस्त जगत को प्रकाश करता है जो आदित्य में तेजे चंद्रमसी चंद्रमसी का तो ससृति सभृत सशम विभर्स सत को धारण करने वाले चंद्र है सत चिन्हने शतांग कहते सती कहते चंद्रमा में जो तेज है तेज अभाषकम वर्तते चंद्रमा में जो प्रकाश है यग्न अग्निका हुतव हुत वह हु वहती हुतव हवन करते उसको अग्नि प्रापयती देवता को प्राप्त कराती इसलिए अग्नि को हुतवह देवता को जो आहूति देते हैं, तो अग्नि जालते हुतेजि काजानी नानुक मदी मेरा मम का विश्लोज्योति परीका आदि तक तत्वस्थित ब्रह्मचैतन्य ज्योति सर्वाभक आदिचंद्र अग्नि नक्षत्र ब्रह्म चैतन्य रूप ज्योति ब्रह्मा ही चैतन्य वही ज्योति है सर्वत्र चैतन्य रूप जो ज्योति है, है ब्रह्म वही सर्वत्र है वही सबका अभाषक है ब्रह्म सर्वज्ञतेदरूपत्व अक्षर विवक्षित व्याख्या तो प्रकाश है उसके प्रकाश से आदि प्रकाश है ये तो कहा गया अभी कहते ब्रह्म सर्वज्ञ है सर्वज्ञ तेना सिद्धरूपत्व यहाँ विवक्षित है ब्रह्म सर्वज्ञ च्रुप है अथवा में अथवा यद आदित्यगतम तेज है चैतन्यत्मक ज्योति आदित्य में जो तेज है चैतन्यत्मक ज्योति ये चार हो तेज विधि मानक मदीय माम विष्णुस्त ज्योति आदित्य में जो चैतन्य है आत्मक ज्योति है में जो ज्योति है चैतन्यात्मक है अग्नि ज्योति है वो भी चैतनत्मक मानक में ज्योति है ठीक है चैतन्य ज्योतिष सर्वत्र अभिशेषा आदित्यदिगत विशेषण अभी शंका तो करते चैतन्य रूप ज्योति सर्वत्र बराबर है आदित्य चंद्र ज्योतिन के नाम क्यों लेते आदित्य विशेष है चैतन्य तो सर्वत्र है जड़ चैतन सर्वत्र चैतन्य अधिष्ठान है चैतन्य रूप ज्योति सर्वत्र समायन होने थे आदित्यगत आदिगत आदिगत चंद्रगत अग्निगतत्वसठी नयुत श्यादी घास्य नु स्थावरेश् जंगमेश्चतना जो स्थर जंगम जंग चर स्थावरे अचर चराचर सर्वत्र चैतन्य जो सामने सामने अधिष्ठान चैतन्य तर कथम इद विशेषण यदि है ते विशेषण किया आदित्य में जो चंद्रे ये मोस है कि विश्लेषण ज्या गया ये प्रश्न है टीका में सर्वती क्वचिद अभिव्यक्तिशेषा विशेषण विशे की पर्यटन सर्वच्य है स्थिति मानते हैं अभिष्ठान चैतन्य तो सर्वत तो चेतन में जड़े में क्या भी अधिकां होने पर भी क्वेश्चित एवं अभिव्यक्ति विशेष कहीं उसकी अभिव्यक्ति विशेष अभिव्यक्ति होती है इसलिए विशेषण दिया सर्वत्र चैतन्य तो होने पर भी आदित्याग में प्रकाश अभिव्यक्ति विशेष है इसलिए विशेषण दिया नहीं सदर बच्चे में सप्ताधिक्याग आदि के उपत्त्य सबोगुण अधिकांश अभिव्यंजक है सत्योगुण है प्रकाश अधिक है अधिक है सर्वत्र चैतन्य जो तुल्य चैतन्य ज्योतिष सर्वत्र बराबर तुल्य होने पर भी क्वचित अभिव्यक्तिया विशेषण होती कहीं कहीं अभिव्यक्ति होती इसलिए विशेषण दिया है दृष्टान स्पष्ट होती दृष्टान के द्वारा स्पष्ट करते जाते आदित्यादिश्री सत्यम अत्यंत प्रकाशन अत्यंत अत त आविस्तर ज्योति तद विशिष्य न तो तत्रकमित आधी सत्व अत्यंत प्रकाश्यादम सत्गुण अत्यंत प्रकाशे रजगुणतमगुणतम है अत्यंत भास्कर अत्यंत भास्कर प्रकाशे अत त्रव आतरम ज्योति प्रकाश ज्योति आविस्तम इसलिए उसका विशेष क्योंकि आदित्य में ज्योति है सबको मालूम है सब सर्व सिद्ध है इसलिए कहते वहां जो ज्योति है वो मेरा ही और जहाँ ज्योति सर्वत्र होने पर अभिव्यक्त नहीं होता है उसको नाम नहीं गया जहां अभिव्यक्त होता है उसका नाम लिया न तो सत्र अधिकम चैतन्य आदित्य में अधिक है अन्यत्र अधिक नहीं है ये बात नहीं सर्वत्र चैतन्य समान है वहां उसकी अधिक अभिव्यक्ति होती इसलिए उसका नाम गया यथाही तुल्य मुख्य संस्थान है मुख का अपना बराबर है समान होने पर भी लोक में काष्ठ मुखम आविर्भव न आविर्भव का दीवार में, में मुख का प्रतिम्बा नहीं दिखता है दर्पण आदर्श में खड़ग साफ कर दिया बर्तन में सात कर साफ कर दिया स्वच्छ पदार्थ में आदर्श आदु स्वच्छे स्वच्छ तरीर्भव तद्वत जल में जलादिमे दर्पण आदि में स्वच्छ पर पदार्थ में प्रकट हो जाता है दिखता है मुख तो बराबर है मुख बराबर होने पर भी कहीं अभिव्यक्ति होती है कहीं नहीं होती दर्पण आदि अभिव्यक्ति होती है ठीक इस प्रकार चैतन्य चैतन सर्वत्र समान होने पर भी सूर्य आदि में अभिव्यक्त होने से उनका नाम दिया न कि वही चैतन्य नहीं है ये दृष्टांत दे यो इतच सर्वात्म से युक्त विष्णुप्यम पद्यति गम्यती पदम विष्णुपुम्फ़ प्राप्त करते अपने तदुपरिस्त वही वो ही विष्णुप सर्वात्म है इसी कारण से भी सर्वात्म युक्त क्या किंचावी भूता धारायाम्यह मोजस तुष्णा चौषधी सर्वा सोमो भूतम भूतानि वृ्य ओजसा भूतानि भूता धाराया अहम गाश्य ओजसा धारयानि धाराया सर्वाषध रसात्म रसात्मको भूत्वा पुष्णानी गान ये पृथ्वी में प्रविष्ट होकर के बल कि बल के द्वारा धार जानी सब को धारण करता हूँ पृथ्वी में प्रविष्ट होकर के बल के द्वारा सबको धारण भूतों को धारण करता हूँ रसात्मक सोम भूत रस का सोम चंद्र होकर के सब औषि को पोषण करता चंद्र से ही रस आता है सब तो गृहवादी में गायन का पृथ्वी में प्रविष्ट पृथ्वी में प्रविष्ट होकर के धारयानी किस को धारण करते हैं भूतान संपूर्ण भूत सब को धारण करते पृथ्वी में स्थित होकर तो के जितने पृथ्वी में सब आश्रित है सब परमात्मा के द्वारा धारण किए गए जगत जगतु बल बलम भूतानी बजित्व कामराग रहित जो बल उसके द्वारा संपूर्ण जगतु को, को धारण करता हूँ पृथ्वी में प्रविष्ट होकर केृथ्वी धारण करने के लिए पृथ्वी में प्रविष्ट ये नुर्वी पृथ्वी नाथ पतती नीती इसी बल से धारण करने से पृथ्वी न तो से गिरती न करो विवाज एक उसको धारण करने वाले ईश्वर थी, ही पृथ्वी देवता रूपे न पृथ्वी प्रविष्ट हो पृथ्वी देवता पृथ्वी का अधिष्ठा तो देवता रूप से ईश्वर प्रविष्ट है सार्वत्र ईश्वर प्रविष्ट है ईश्वर जीव कलया प्रविषो भगवा जीव ऋषि सर्व प्रविष्ट भूत शेण बलन बिहर्ती भूतानी सुलग भूत आया भूत सब्द्य से कहेगा जगत सारे जगत को ईश्वर न बल नती ईश्वर के बल के द्वारा सबके धारण करता है ईश्वर परमात्मा पत तो गुर्वी अति पृथ्वी गुर्वी गुरु के सुलिंग में गुर्वी वो तो जन्म विदिर्य नाध निपत नीचे नहीं गिरती प्रमाण आह प्रमाण कथा च मंत्रवर्णिवेदनाग्रा पृथिवी तो, दा, तो यजुर्वेद का ऋग्वेद सद आधार पृथ्वी इदी उ उग्र उग्र दे पृथ्वी दृढ़ी दृढ़ स्थिर जिसके द्वारा विपर्ण सदाधार पृथ्वी क्या ये मंत्र है पवित्र संहिता पृथ्वी गिस्कृत भूता चरा चरा धारायामी उत्तम इसलिए परमात्मा भूत सब को धार्मिक और सब को इसे में प्रविष्ट होकर के जो कहा गया गयात से व हिरण्य गर्भात्मा न अवस्थान न मंत्र और अन्य पर कोई कहेगा इसे हिरण्य गर्भ रूप से है तो परमात्मा ही हिरण्य रूप से रहता है इसलिए अन्य पर नहीं मंत्र वही परमात्मा करके द्वतात्मना दवा पृथ्व्योरुग्रव उधरण साम्यम तथा ईश्वरा सम सर्वधारण सदपुर्बलता देंतात्मोल उग्र दियाथिवीअ्र के उग्र दूच पृथ्वीअम देवता स्वर्ग अभिमान देवता रूप से उग्र है देवता देवता रूप से ज्यादा पृथ्वी और उग्र है उद्धारण के सामर्थ्य केंद्र पृथ्वी और स्वर्ग में जो उद्धरण सामर्थ्य सब को धारण करने के सामर्थ्य है ईश्वर आयत्तम एवं ईश्वर के अधिन स्वरूप धारणम स्वधारण अपने स्वरूपारण भी ईश्वरीध्य न ईश्वर धारण करता है तदपेश दुर्बल के अवता दुर्बल ईश्वर से सर्वात्म के हितंतर्मा ईश्वर सर्वात्मक भाषण पृथिवीं जाता ओषधी सर्वा बृहवाद्युष्णा पुष्टिमती रसस्वादुमती कौनि सोमो तो भुक्ता रहात्मक सोमो तो सर्वसात्मक स्वभा आकर सोम पृथ्वी जाता ओषधि सर्वा उत्पन्न होने वाली गृहवादी जितने पुष्पानिका तो पुष्टि करता मति, रशा, है पुष्टि रस स्वादुमतिकोषण करते रस स्वादु वाला करते कैसे करते सोम भूत रसात्मक रसात्मक ये चंद्र चंद्र होकर के परमात्मा सर्वात्मक चंद्रात्मक होकर के भी सर्वरसात्मक चंद्र ही रस स्वभाव सर्वरसान आकर आकर एक सर्वरस का खनि आकार चंद्र उसे सर्वरसा परमात्मा चंद्र उसके स्थित होकर के दृह्यवादी का पोषण करके रस वाले सज वाले करके त्मक सौम रूप का औषधि ईश्वर सर्वा पुष्णी क्या है परमात्मा रक्षात्मक स्वम को प्राप्त करते चंद्र रूप होते हैं चंद्र ही रसात्मक जो चंद्र चंद्ररूप को परमात्मा प्राप्त करने पर भी कथम ईश्वर सर्वा औषधि पुष्णा सब औषधि को पुष्ण कैसे करते हैं इतिहास है सर्व रसात्मु करके उसको सही सर्वा औषधि सातम रसानुप्रवेशन में पुष्णाती है सब औषधि को सातम रसा अनुप्रवेशन में पुषणाती है अपने रस अनुप्रवेश के द्वारा पोषण करते है सब रस अपने रस के प्रवेश करके सब गृहवादी को पोषण करते है राम अविच्छत भूतानि धारयाम्यहमो तथा कुणानि लोपति सर्वत सोमो भूतार परम् ओम समनो नित्रा सम